गुरु प्रताप कृपाते पावे घटी भरी प्याल फिराई सदगुरु मिल जाए तो तुम्हें पता चलेगा सदगुरु तो एक जीवंत मधुशाला है घट घटभरी प्याल फिराई वहां तो प्यालों पे प्याले भरक और फिराए जा रहे हैं जिसको पीना हो पीले जिसकी हिम्मत हो पीले गुरु प्रताप कृपा पावे घटी भरी प्याल फिराई गुरु तो साकी सूफियों ने गुरु को साकी कहा है। साकी का अर्थ है जो पिलाए जो सुराही से शराब डाले तुम्हारी प्याली में और तुम्हें चखा दे रस तुम्हें स्वाद लगा दे परमात्मा का गुरु प्रताप कृपात न पावे घटी भरी प्याल फिराई सत्संग करना जरा महंगा काम है क्योंकि झुकना पड़ता है और झुकने में हमें अड़चना आती है अहंकार को जरा सा भी गलाने में हमारे प्राण कप्ते क्योंकि हमने अहंकार को ही अपना अस्तित्व समझ रखा है और सत्संग में मांग एक ही तोड़ दो अहंकार को गिरा दो उसे बिल्कुल उससे सारा तादात्म छोड़ लो उसके साथ अपनी एकता के सारे संबंध छिन्न भिन्न कर डालो कहो कि मैं अहंकार नहीं हूं कहो कि मैं मैं नहीं हूं कहो कि मैं सिर्फ एक शून्य तब सत्संग घट सकता है नामरस अमरा है भाई कोई साध संगत त्य पाई बिन घोटे बिन छाने पीवे कौड़ी दाम न लाए, और कुछ नहीं चुकाना पड़ता धन से नहीं मिलता त्याग से नहीं मिलता ऐसे तो कौड़ी दाम भी नहीं लगाना पड़ता लेकिन अहंकार छोड़ने से मिलता है और अहंकार एक झूठ है तुमने मान लिया इसलिए है है कहीं भी नहीं तुम अलग नहीं हो अस्तित्व से यह सिर्फ तुम्हारी भ्रांति है कि मैं अलग हूं सिर्फ धारणा मात्र है कि मैं अलग हूं वृक्षों के पत्ते सोच सकें, तो हर पत्ता सोचेगा कि मैं अलग हूं और अगर सागर की लहरें सोच सकें, तो हर लहर सोचेगी कि मैं सागर से अलग हूं बस वही भ्रांति तुम्हारी तो तुम गवा कुछ भी नहीं रहे हो सिर्फ एक भ्रांति एक झूठ ऐसे कोड़ी भी नहीं जा रही खो कुछ भी नहीं रहे हो पास सब कुछ रहे हो रंग रंगीले चढ़त रसीले कभी उतर न जाए और गुलाल कहते हैं कि अगर तुम इतना कर सको जरा अहंकार को हटा सको तो क्रांति घट जाए रंग रंगीले चढ़त रसीले तुम्हारे जीवन में रंगों की फवारे छूट जाएं तुम सतरंग हो जाओ तुम इंद्रधनुष हो जाओ रंग रंगीले चढ़त रसीले तुम रस से भर जाओ रस जो कभी चुके नहीं कभी उतर न जाए ऐसी रस की बाढ़ आए जो कभी उतरती नहीं बरसाती बाढ़ नहीं जो आती उतर जाती शाश्वत सनातन की बाढ़ छके छकाए पगे पगाए झूमी झूमी रस लाए फिर तुम नाचोगे झूमोगे मदमस्त होगे रस तुमसे झरेगा बहेगा छके छका तुम खुद भी छकोगे औरों को भी छकाओगे पगे पगाए तुम्हारा रोम रोम उसी रस में पक जाएगा तुम्हारी आत्मा ही नहीं उस रस में डूबेगी तुम्हारी देह तक उस रस में डूब जाएगी सरोबोर हो जाएगी तुम भीग जाओगे तुम आद्र हो उठोगे आनंद से रोआ रोआ नाचेगा गीत गाएगा सुबह हो जाएगी रात कट जाएगी बिमल बिमल बानी गुन बोले और तुम जो बोलोगे वही सत्य होगा सत्य तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा तुम जो बोलोगे वही सत्य होगा तुम जो कहोगे वही गीत बन जाएगा तुम उठोगे तो नृत्य होगा तुम बैठोगे तो उत्सव होगा बिमल बिमल बानी गुन बोले अनुभव अमल चढ़ाई जब एक दफा अनुभव का नशा चढ़ जाता है तो सारा जीवन परमात्मा का प्रमाण देने लगता है जै जय जावे थिर नहीं आवे खोली अमल ले धाई जहां जहां जाओगे किसी को भी पाओगे कि थिर नहीं हो पा रहा है खोली अमल ले धाई अपना नशा उसके सामने कर दोगे कि भाई तू भी पी उससे भी कहोगे जी भर के जियो जी भर के पियो खोल दोगे अपने द्वार उसके लिए भटकतों के लिए तुम राह बन जाओगे दूर अंधेरे में भटकतों के लिए एक दिया बन जाओगे जल पत्थर पूजन का निभानत फोकट बनाई तुम लोगों को जगाने लगोगे कि क्या पागलपन कर रहे हो जल पूज रहे हो पत्थर पूज रहे हो तोड़ने लगोगे तुम लोगों की ये धारणाएं फोकट गाढ़ बनाई ये तुमने मुफ्त में ही मिट्टी की पत्थर की मूर्तियां बना ली गढ़ गढ़ के परमात्मा तुम नहीं गढ़ सकते परमात्मा तो वह है जिसने तुम्हें गढ़ा है गुरु प्रताप कृपा ने पावे लेकिन यह घटना घटती है केवल सदगुरु के संग में गुरु प्रताप कृपाते पावे घटी भर प्याल फिराई सदगुरु मिल जाए तो तुम्हें पता चलेगा सदगुरु तो एक जीवंत मधुशाला है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 तुम्हें स्वाद लगा दे परमात्मा का गुरु प्रताप कृपा न पावे घटी भरी प्याल फिराई कहें गुलाल मगन हुई बैठे मंगे हमारी बलाई गुलाल कहते हैं कि हम तो मगन होकर बैठे मांगना थोड़ी पड़ता है गुरु के सत्संग में हमारी बला मांगे गुरु तो खुद ही पिलाता है वो तो खुद ही अपनी सुराही लेके घूमता है वो खुद ही सुराही है और उसके स्रोत तो परमात्मा से जुड़े इसलिए उसकी सुराही कभी चुकती नहीं सूफी फकीरों ने इसी शराब की बात की और लोग समझे नहीं उमर खयाम इसी शराब की बात कर रहा है और लोग समझे नहीं लोगों ने शराबों की दुकानों के नाम रख दिए उमर खयाम उमर खयाम के साथ बड़ा अन्याय हुआ है उमर खयाम एक सूफी संत है वो वही कह रहा है जो गुलाल कह रहे हैं वो यही कह रहा है कि परमात्मा शराब है अलमस्ती है आनंद का परम अनुभव है सच्चिदानंद और उस सचिदानंद को प्रकट करने के लिए शराब से बेहतर कोई प्रतीक नहीं हाँ इतना फर्क है कि साधारण शराब का सा चढ़ा और उतर जाता है उसका नशा चढ़ता है तो चढ़ा फिर चढ़ता ही चला जाता है और और ऊंचे उतंग शिखरों पर चढ़ता चला जाता है उतरता नहीं सदगुरु मिल जाए झुकना तो उसके चरणों में कहना उससे मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूं जानता हूं इस जगत में फूल की है आयु कितनी और यौवन की उभरती सांस में है वायु कितनी इसलिए आकाश का विस्तार सारा चाहता हूं मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूं प्रश्न चिन्हों में उठी हैं भाग्य सागर की हिलोरें आंसुओं से रहित होंगी क्या नयन की निमित्त कोरें जो तुम्हें कर दे द्रवित वह अश्रुधारा चाहता हूं मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूं जोड़ कर कणकण कृपण आकाश ने तारे सजाए जो कि उज्जवल है सही जो कि उज्जवल हैं सही पर क्या किसी के काम आए प्राण मैं तो मार्गदर्शक एक तारा चाहता हूं मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ यह उठा कैसा प्रभंजन जुड़ गई जैसे दिशाएं एक तरणी एक नाविक और कितनी आपदाएं क्या कहूं मझदार में हो मैं किनारा चाहता हूं मैं तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूं बस इतनी प्रार्थना इतना समर्पण और जीवन में क्रांति की शुरुआत हो जाती कट गई अमावस फिर हुई शहर हुई सुबह और जो घटता है आश्चर्यों का आश्चर्य है कि वह तुम्हारा ही स्वरूप है जिससे तुम अपरिजित थे और परिचित हो जाते हो गुरु तुम्हें कुछ देता नहीं तुम्हें ही तुम्हारे सामने कर देता है गुरु तो दर्पण बन जाता है जिसमें तुम अपनी छवि देख लेते हो और वही छवि परमात्मा की छवि भी है समझो गुलाल के इन वचनों को परमात्मा करे एक दिन तुम भी कह सको झरक दसू दिस मोती